मंत्र पाठ सहनावतु सहनऊ वीर यू कर्वा वह तेजस्वी नवधी समस्त म विदिषा वह ओम शांति शांति ही, शांति, शांति ही। सभी को सादर नमस्ते आइए आप सभी का जो है योग दर्शन कक्षा में स्वागत है भगवान की कृपा से हम जो है साधन पाद जो दूसरा पाद है उसका जो 28वां नंबर सूत्र पढ़ेंगे ये चल रहा था इसकी जो अवतरणिका है बोलते सिद्धा भवती विवेक ख्याति ही हानो पाया बोल रहे हैं कि जो विवेक ख्याति है अविप्लव जो विवेक ख्याति है सिद्धा माने सिद्धा विवेक ख्याति हानोपाय भवती जो सिद्ध की हुई जो विवेक ख्याति है अर्थात जिस अविप्लव विवेक ख्याति को हमने सिद्ध कर लिया तो वो सिद्ध की हुई विवेक ख्याति सिद्ध हुई विवेक ख्याति जिस विवेक्याति को हमने अभिप्लब विवेख्या को सिद्ध कर लिया है वो हान का उपाय है तो अब ये है कि वो जो सिद्धि होगी न सिद्धि अंतरे साधनम बोल रहे हैं कि सिद्ध जो विवेक ख्याति है वो हान का उपाय है वो मोक्ष का उपाय है वो सुख का उपाय है जब विवेक ख्याति अविप्लब विवेक ख्याति सिद्ध हो जाती है तो सिद्ध जो हो जाती है तो उस सिद्ध करने का उसका कोई ना कोई साधन होगा बिना साधन का तो सिद्ध होगा नहीं तो सिद्धि अंतरेण साधनम माने बिना साधनेन साधनम अंतरेण बिना साधन के सिद्धि तो हो नहीं सकता इसीलिए आगे वाले सूत्र को आरंभ किया जाता है कि वह कौन सा साधन है जिस साधन के द्वारा हम अविप्लव विवेक ख्याति को सिद्ध कर सके जिस अविप्लब्ति से हमें हान की प्राप्ति हो अर्थात सुख की प्राप्ति हो मोक्ष की प्राप्ति हो माने मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति हो ईश्वर की प्राप्ति हो तो फिर मैंने इसमें बताया था कि पहला साधन पाद का जो पहला सूत्र है वहाँ से लेकर के और सताइसवा सूत्र तक सस्ता प्रांत भूमि प्रज्ञा ये जो है ये मध्यम कोटि के साधक के लिए बताया गया मैंने हम साधक को तीन भाग में बांटेंगे जो साधना करता है योग की साधना करता है एक उत्तम साधक एक मध्यम साधक और एक अधम साधक एक निम्न साधक जिसको कहेंगे अधम या निम्न साधक उत्तम साधक के लिए तो प्रथम उत्पाद है क्योंकि तो उत्तम साधक तो प्रथम पाद को पढ़कर के उसके अंदर जो संस्कार है पूर्व जन्म का ही उससे ही वह उद्बुद्ध हो जाएगा संस्कार और आगे बढ़ जाएगा इसका अभिप्राय ये नहीं समझना चाहिए कि जो उत्तम कोटि के साधक है उनको आगे वाले जो साधन है चाहे वह मध्यम कोटि के या जो निम्न कोटि के जो साधक के जो साधन है वो उनके लिए आवश्यक नहीं है सो बात नहीं है वो तो रहता ही आवश्यक वो तो उनके जीवन का अंग ही रहता है वो स्वाभाविक ही रहता है उनको भी ये सभी करना होता है और जो मध्यम कोटि के जो साधक है इसका अभिप्राय नहीं है कि मध्यम कोटि के जो साधक है उसको ये करेंगे तो वो उनसे वंचित हो जाएंगे जो उत्तम कोटि के साधक के जो साधन है उनसे वंचित हो जाएंगे सो नहीं है वो सब एक दूसरे के साथ मिला हुआ है अलग नहीं है। ऐसे ही जो हो है निम्न को जितने, जितने भी हो गए हम लोग जितने भी है तो हम लोग या तो मध्यम कोटि में होंगे या आ, निम्न कोटि में होंगे तो ये निम्न कोटि के जो साधक है उनके लिखा गया है कि इसके माध्यम से हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं जो उत्तम कोटि के जो साधक होते सा, असम प्रदान समाधि तक तो उसके लिए लिखा गया है तो उसमें यही करें कि अविप्लब जो विवेक ख्याति सिद्ध जब हो जाती है तब वह सिद्ध हुई अविप्लब विवेक ख्याति हान का उपाय होती है और उसकी सिद्धि बिना साधन का होगा नहीं तो वह साधन क्या है इसके लिए आरंभ कर रहे हैं बोलते हैं योगांगानुष्ठान आप ज्ञान दीप्ति ही आविवेक ख्या बोल रहे हैं योग के जो अंग है योगांग जो हैं, जो आगे बताए जाएंगे कि आठ अंग है यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तो योगों के जो अंग हैं, उनके अनुष्ठान करने से अर्थात आचरण करने से जब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान इत्यादि जो समाधि है इनका जब हम अनुष्ठान करते हैं माना आचरण करते हैं तो उससे क्या होता है इससे तो ये होता, होता है कि सबसे पहले अशुद्धि का क्षय होता है अशुद्धि का नाश होता है मन में जो अशुद्धि है उस मन में बुद्धि में चित्त में अहंकार में जो भी है मन में जो अशुद्धि है अशुद्धियां है उस अशुद्धि का क्षय होता है और मन में ही नहीं शरीर में जो भी अशुद्धि है उस शरीर के अशुद्धि का भी क्षय होता है क्योंकि तो कुछ जैसे प्राणायाम हो गया इस प्राणायाम से मन की अशुद्धि का विक्षय होता है और शरीर के भी अशुद्धि का बीमारी त्याग उसका विक्षय होता है उसका विनाश होता है ऐसे ही जैसे आप सूची की बात है शुचिता की बात है कि शौच नियम जो है शौच है तो उससे शुचिता होती है शरीर जो है शुद्ध होता है तो आप पानी से शुद्ध करेंगे पानी इत्यादि से तो शरीर शुद्ध होगा शरीर की बीमारी इत्यादि ठीक होगा यदि हम स्नान इत्यादि नहीं करेंगे उसे बीमारी होती है और फिर जो मानसिक सत्य इत्यादि बोलते हैं तो उसे मानसिक शुद्धि होती है तो कहने का अभिप्राय है कि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के अशुद्धि का क्षय होता है दोनों प्रकार के अशुद्धि का क्षय होता है और अशुद्धि की क्षय होने पर क्षय ज्ञान दीप्ती ही जब ही अशुद्धि का क्षय होता है तो फिर ज्ञान की दीप जितनी जितनी अशुद्धि का क्षय होता जाएगा हमारे मन में उतने उतने, उतने हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होता जाएगा उतने उतने ज्ञान का प्रकाश होता जाएगा जितने अंश में शुद्धि हुई उतने अंश में प्रकाश होता गया इसलिए योगांग अनुष्ठान अशुद्धि क्षय योग के अंगों का जो अनुष्ठान करने से आचरण करने से अशुद्धि का नाश होता है और अशुद्धि के नाश होने पर ज्ञान की दीप्ति होती है ज्ञान का प्रकाश होता है कब तक ज्ञान का प्रकाश होता रहता है तो बोलते आविवेक ख्या जब तक अविप्लव विवेक ख्याति न हो जाए अविवेक ख्या का मतलब अविप्लव दो प्रकार के विवेक एक और एक अविप्लव तो जो है अभिप्लव जो विवेक ख्याति है जो डिगने वाली जो है जो बदलने नहीं वाली है जो विवेक ख्या वो अभिप्लव विवेक पर्यंत तक ये ज्ञान का प्रकाश होता जाता है ज्ञान का प्रकाश होता जाता है बढ़ता जाता है तो ये इसका मूल सूत्रार्थ हुआ अब इसका व्यास व्यासभाष है बोलते हैं योगांगानी अष्टौिधाय माणानी बोलते योगों के जो आठ अंग हैं योगांगानी अष्ट ये जो आठ योग के अंग हैं उसको अभी धायष्य मानानी आगे बताए जाएंगे योग के वो आठ अंग क्या क्या हैं वो आगे बताएंगे आगे बताए जाने वाले हैं तेषा अनुष्ठानत पंच पर्वण विपर्यस्य अशुद्धि रूपस्य से क्षयो नाश तो ये जो तेषाम ये जो योगांग जो है इनका जब अनुष्ठान करते हैं इनका जब आचरण करते हैं इनको जब व्यवहार में लाते हैं यम इत्यादि को तो इससे पांच पर्व वाले जो विपर्य है मिथ्या ज्ञान है जिसके पांच पर्व है जिसके पांच विभाग है विपर्य है के मिथ्या ज्ञान के वह है अविद्या अस्मिता राग द्वेश और अभिनिवेश ये पांचों जो है विपर्य है ये मिथ्या ज्ञान है तो ये जो मिथ्या ज्ञान है ये जो पांच विपर्य पर्व वाले जो विपर्य है अविध्यापर्य अशुद्धि ये अशुद्धि है विपर्य अशुद्धि रूपी जो पांच विपर्य है जो मिथ्या ज्ञान है इसका नाश होता है अविद्या नाश होता है अस्मिता नाश होता है जैसे जैसे योग के अंगों का आचरण करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे अंदर से छटती जाएगी अविद्या रूपी अशुद्धि वैसे वैसे हमारे अंदर से अस्मिता रूपी अशुद्धि वैसे वैसे हमारे अंदर राग रूपी अशुद्धि द्वेष रूपी अशुद्धि और अभिनिवेश जो है मृत्यु का भय डर रूपी अशुद्धि ये सब वैसे वैसे छठते जाएंगे इसलिए करें कि तेषाव अनुष्ठानात पंच पर्वणों विपर्यस्य अशुद्धि रूपस्य से ये पांच पर्व जो विपर्य है जो अशुद्धि रूप जो विपर्य है उसका ना क्षयो नाश नाश हो जाता है और फिर बोलता है तत् सम्यक ज्ञान अभिव्यक्ति ही और उसके क्षय होने विपर्य मने उल्टा ज्ञान पांच पर्व हो गया ना अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश ये विपर्य ना जी विपर्य का प्रतिष्ठम मने विपर्य उसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान को उस वस्तु का जैसा स्वरूप है वास्तविक स्वरूप है उससे भिन्न स्वरूप समझना ये विपर्य ज्ञान है ना ये, ये मिथ्या ज्ञान है तो वो यहां पर पांच विपरीय पर्व है पांच विभाग पर्व मने विभाग पांच प्रकार पर्व मने प्रकार पर्व मने विभाग तो पांच प्रकार वाले जो मिथ्या ज्ञान है अशुद्धि रूपी जो मिथ्या ज्ञान है विपर्य ज्ञान है उसका नाश हो जाता है नाश होता है योग के अंगों का आचरण करने से और सतक्षय सम्यक ज्ञानस अभिव्यक्ति ही और उस अशुद्धि रूपी जो विपर्य है पांच विभाग वाले जो पांच प्रकार के जो विपर्य है, है उसके क्षय होने पर सम्यक ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है सम्यक जो ज्ञान जो सही जो ज्ञान है वास्तविक जो ज्ञान है वो उसका प्रकटीकरण होता है उसका प्रकाश होता है उस व्यक्ति उस साधक के अंदर अब उसी बात को और आगे खोल रहे हैं कि यथा यथा साधना साधनानि थे तथा तथा तनुत्वम अशुद्धि आपद्य बोलने की जैसे जैसे जितने जितने जैसे जैसे साधन का अनुष्ठान किया जाता है जैसे जैसे साधक के द्वारा साधनों के अनुष्ठान किए जाते हैं वैसे वैसे अशुद्धि तनुत्व आपद्य वैसे वैसे उतने उतने अंश में वैसे वैसे उस साधक के अंदर जो अशुद्धि है उस अशुद्धि, अशुद्धि तनुमा पे जो अशुद्धि है उसमें तनुत्व की प्राप्ति होती है अर्थात वह तनु होता जाता है वह कमजोर होता जाता है वह उसका क्षीण होता जाता है और धीरे धीरे जितना आगे बढ़ जाएगा तो नाश पूरा हो जाएगा इसलिए यही करें कि यथा यथा साधनानि तथा तथा यथात शुद्धि अनुष्ठीते जैसे जैसे साधनों का अनुष्ठान किया जाता है अनुष्ठान किए जाते हैं वैसे वैसे जो है अशुद्धि तनुत्वम पद वैसे वैसे अशुद्धि जो है तनुत्व को प्राप्त होता जाता है वैसे वैसे तनुत्व को प्राप्त होता है कमजोर होता जाता है आप आगे करें कि यथा यथात खीयते और जैसे जैसे क्षीण होता जाता है वह अशुद्धि यथा यथात क्षीयते तथा तथा क्षय क्रमानी ज्ञान विवर्धते जैसे जैसे क्षीण किया जाता है जैसे जैसे क्षीण होता है अशुद्धि किया जाता नहीं क्षीण होता है क्षीयते नष्ट होता है क्षीण होता है जितने जितने अंश में या जैसे जैसे वैसे वैसे क्षय क्रम का अनुरोध करने वाली ज्ञान की दीप्ति बढ़ती जाती है मैंने वो जो क्षय क्षय के क्रम का विरोध करेगी वो ज्ञान का प्रकाश मैंने जितना अंश में क्षय हुआ जिस क्रम से क्षय होता गया उसी उसी क्रम से उस साधक के अंदर ज्ञान का प्रकाश होता गया यानी कि एक ही दिन में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा जितने अंश में क्षय हुआ उतने अंश में ज्ञान का प्रकाश होगा फिर हमने साधना किया ध्यान किया जितने अंश में उस पर हम काम किए जितने अंश में उतना क्षय हुआ फिर अर्थात उसी क्रम का अनुरोध कर रहा है इसलिए करे की क्षय क्रमानुरोधी ज्ञान दिप्ती भी वर्धते उतने उतने क्षय के क्रम का अनुरोध करने वाली ज्ञान की जो दिप्ति है क्षय का के क्रम का अनुरोध करने वाला जो ज्ञान का प्रकाश है उस ज्ञान का प्रकाश भी बढ़ता जाता है ज्ञान का भी मान ज्ञान की के भी जो प्रकाश है ज्ञान का प्रकाश भी बढ़ता जाता है समझ गया जी हाँ जी जी। यहाँ तो कोई शंका तो नहीं हुई नहीं अब आगे है सा खलूसा विवृद्धि प्रकर्षम अनुभवत्या विवेक ख्याते तो ये जो विवृद्धि है ये जो ज्ञान की दीप्ति है सा मनस्या ज्ञानस्य दीप्ति है ये वो जो ज्ञान की दीप्ति है ऐसा क्या बोलते सा खलु ऐसा विवृति यह वह पूरे ले लेना है ज्ञान से वर्धते तो बोल रहे हैं कि वह ये माने वह यह खलु अनिश्चय रूप से अवश्य अवश्य वह यह जो ज्ञान की प्रकाश की जो विवृद्धि है जो बढ़ना है वह बढ़ना विवृद्धि प्रकर्ष प्रकर्ष अनुभवत्या विवेक ख्या बोल रहे हैं कि प्रकर्षक प्रकर्ष की अनुभव अनुभवत्या मैंने अनुभवती प्रकर्षम अनुभवत्या अनुभवती ये अलग अलग कर दीजिएगा अनुभवती अविवेख्या बोल रहे हैं कि वो जो विवृद्धि है वो जो सा खलू ऐसा विवृद्धि वो जो ये ज्ञान की प्रकाश रूपी का जो बढ़ना है प्रकाश का जो बढ़ना है वह बढ़ना प्रकर्ष का अनुभव करता है वह विवृद्धि प्रकर्ष का अनुभव करती है कहाँ तक करती है अविवेक ख्या विवेक ख्याति पर्यतक जब तक विवेक नहीं होती है अविप्लब विवेक तब तक ज्ञान बढ़ता ही जाता है इसलिए प्रकर्ष का मनो ये ज्ञान की का जो बढ़ना है यह बढ़ना ही अपने आप में प्रकर्ष को अनुभव करता है ज्ञान की वृद्धि जो है ज्ञान की वृद्धि है यही प्रकर्षता की अनुभूति करता है तो ज्ञान की वृद्धि क्या प्रकर्षता की अनुभूति कर करेगा वो तो करेगा साधक साहित्यिक भाषा में कहने का एक मतलब तरीका है कि मनो वह बढ़ना ही जो है प्रकर्षता की अनुभव करेगा परंतु यहाँ साधक प्रकर्षता की अनुभव करता है यह कब तक अविवेक ख्याख्या पर्यंत तक अब जो है विवेक ख्या को ही खोल रहे हैं कि आविवेक ख्या क्या है बोलते आ गुण पुरुष स्वरूप विज्ञान माने गुण और पुरुष के स्वरूप का विज्ञान पर्यंत तक तब तक ज्ञान की दिप्ति बढ़ती जाती है जब तक कि गुण और पुरुष का विज्ञान न हो जाए गुण मैने सत्ज तमस जो गुण है जिसको पीछे सत्य पुरुष के अन्यता ख्याति कहिए है यहाँ पर गुण कहा है मने सत्य मने उसमें कहा था कि विवेक ख्याति वो है जिसमें भेद का ज्ञान हो जाता है किसके भेद का ज्ञान आत्मा का मैने पुरुष का और बुद्धि का दोनों के भेद का ज्ञान हो जाता है यहाँ पर गुण शब्द से कर प्रकृति क्योंकि जब भी विवेक ख्याति होगी तो जो है यह सब पता चल जाएगा कि मैं बुद्धि नहीं हूं मैं प्रकृति नहीं हूँ प्रकृति से मैं भिन्न हूँ अलग हो यह ज्ञान हो जाता है तो गुण और पुरुष के स्वरूप के विज्ञान पर्यंत तक जब तक गुण और पुरुष के भेद का ज्ञान नहीं हो जाता गुण और पुरुष का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक जो है ज्ञान की तिप्ति बढ़ती जाती है आगे करें कि योगांगानुष्ठ अशुद्धि वियोग कारणम यथा परशु छिद्य यहां पर कुछ विशेष बात कही जा रही है इसको ध्यान से समझना है तो बोल रहे हैं कि योग के अंगों का जो अनुष्ठान है योग के अंगों का जो आचरण है वो आचरण जो है योग के अंगों का जो अनुष्ठान है वह योग के अंगों का आचरण अशुद्धि के वियोग का कारण बनता है माने अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश रूपी जो पंच विपरीय पल पर वाले जो विपरीय है अशुद्धि उसके वियोग का उसको हटने का उसका समाप्त होने का उसका दूर होने का वियोग वियोग समझते न जी अलग होना पृथक तो उसको उसके माने उस योग के अंगों का जो अनुष्ठान है वो अशुद्धि के वियोग का कारण बनता है कैसे कारण बनता है कैसे कारण होता है यथा परशु छेद्यस्य देखिए छेद्य जो है जिसको हमें काटना है छेद माने जो छेदने योग्य है जो काटने योग्य है जैसे आप कुल्हारी से लकड़ी को काटते हैं तो लकड़ी का जो काटना है लकड़ी हो गया छेद्य लकड़ी हो गया छेद्य तो उस छेद्य के जो काटने का कारण जैसे परशु बनता है कुल्हारी बनता है तो कुल्हारी लकड़ी को काटता है तो लकड़ी को काटने का कारण बन गया अर्थात लकड़ी को छेद करने का जो है छेद के योग जो लकड़ी है उसको काट, काटने का जो कारण हो गया उसको अलग होने का जो कारण हो गया उसका वियोग का जो कारण हो गया वह परशु हो गया वह कुल्हारी हो गया इसी तरीके से योग के अंगों का जो अनुष्ठान है वह अशुद्धि के वियोग का कारण है या अशुद्धि के भी का कारण है और विवेक ख्यास्तु प्राप्ति कारणम और यही योग के अंगों का यहां पर योगांग अनुष्ठान जोड़ दीजिएगा योगांग अनुष्ठानम विवेक ख्यात स्तु प्राप्ति कारणम और योग के अंगों का वही योग के अंगों का जो अनुष्ठान है वही योग के अंगों का जो आचरण है विवेक ख्याति के प्राप्ति का तो कारण बना एक वियोग का कारण बना मने वही योगांग अनुष्ठान प्राप्ति का कारण भी बनता है और वही योगांग अनुष्ठान जो है वियोग का कारण बनता है तो एक बन गया वियोग कारण एक बन गया प्राप्ति कारण तो योग के अंगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण बनेगा वियोग का कारण नहीं बनेगा था तो योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे तो वो आपको कभी ना कभी जो है विवेक ख्याति को प्राप्त कराएगा तो विवेक ख्याति के प्राप्ति का कारण बन गया और योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे तो वो ये नहीं है कि अशुद्धि को प्राप्त कराएगा योग के अंगों का अनुष्ठान जबकि बल्कि योग के अंगों का अनुष्ठान अशुद्धि को नाश करेगा तो अशुद्धि का नाश करने का कारण बन गया अशुद्धि के नाश करने का अशुद्धि के वियोग करने का कारण बन गया योग के अंगों का अनुष्ठान नान्यथा कारण बोल रहे हैं कि अन्यथा कारण नहीं है कोई दूसरा कोई कारण नहीं है कि इस के योग के अंगों के अनुष्ठान के अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है अशुद्धि के वियोग का मैने अशुद्धि के वियोग का कारण और विवेक ख्या के प्राप्ति का कारण योग के अनुष्ठान योगांग के अनुष्ठान के अलावा कोई दूसरा नहीं है समझ तो गया जी नाम्यथा कारणम अर्थात करने का अभिप्राय है कि कारण बहुत सारे हैं जैसे वियोग कारण है प्राप्ति कारण है ऐसे उत्पत्ति कारण है ऐसे स्थिति कारण है ऐसे अभिव्यक्ति कारण है ऐसे विकार कारण है Intent? तो विकार कारण है ऐसे प्रत्यय कारण है ऐसे कारण कारण कारण कारण है, वियोग है, अन्यत्तु है, है। ऐसे ऐसे ऐसे वियोग धृति नौ प्रकार के कारण होते हैं नौ प्रकार के कारण होते हैं। शास्त्र में नौ प्रकार के कारण कहे गए हैं तो उन नौ प्रकार के कारण में से और कारण तो नहीं बनेंगे और इन दो के अलावा दो बीस में गिनाए गए हैं मैंने एक वियोग कारण और दूसरा प्राप्ति कारण तो वियोग कारण और प्राप्ति कारण जो दो है इसके अलावा अन्य कोई भी कारण नहीं है विवेक ख्याति के प्राप्ति का और अशुद्धि के वियोग का समझ गया जी हाँ जी इसलिए न अन्य था कारणम अन्य प्रकार से कारण नहीं है अन्य प्रकार से मतलब दूसरे तरीके से जैसे नान्य पंथावित नायक कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है मार्ग ही नहीं है उस परमात्मा को जाने बिना मोक्ष को प्राप्त करने का ऐसे यहाँ पर न अन्य था अन्य कोई इसके अलावा और कोई अन्य कारण नहीं है यथा धर्मा, यथा धर्मा। हाँ, तो जैसे उदाहरण दिया कि यथाधर्म सुख से बोल रहे हैं कि जैसे सुख का कारण सुख के प्राप्ति का जो का का का कारण है, है। वह धर्म है यथा धर्म सुखस् सुख सुखस्य बने सुख प्राप्ति कारणम, जैसे धर्म सुख के प्राप्ति का कारण है ऐसे विवेक ख्याति के प्राप्ति का कारण है योगांग अनुष्ठान धर्म योग के अंगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति के प्राप्ति का कारण है कैसे जैसे धर्म जो है सुख के प्राप्ति का कारण है समझ आया हाँ जी। भाई जी आप समझे हाँ अब आगे करें कति एतानी एता कारणानी शास्त्र शास्त्री हाँ कति च ऐतानी कारणी शास्त्र भवंती बोलते शास्त्र में ये कारण कितने हैं कितने कारण है तू कर नव न ही कारण है न ही कारण होते हैं किसी भी चीज का पूरे दुनिया में जितने भी आप कुछ कर लो वो सब इसी कारण के अंतर्गत आ जाएगा जितने इतना बड़ा जो विकास हो रहा है सब कुछ हो रहा है वह सब इसी के अंतर्गत है इससे बाहर है ही नहीं बहिर्भूत है, है ही नहीं परंतु यहाँ पर, तो पर आध्यात्मिकता में घटाए हैं परंतु तो इसको आप विज्ञान में भी घटा सकते हैं सब कुछ में घटा सकते हैं न के अलावर कोई दूसरा कारण बनता ही नहीं है औज बनता ही नहीं है तो कति कारणी भवंती। शास्त्र में ये कितने कारण होते हैं तो उत्तर दे रहे हैं कि नवैव नौ ही कारण होते हैं इतिहा नौ ही कारण होते है ऐसा कहते हैं पगता तो जैसे कि उत्पत्ति स्थित्य अभिव्यक्ति, विकार प्रत्यपय वियोगान्यत्व धृतय कारणम तो बोल रहे हैं कि कि नौ नौ नौ प्रकार प्रकार प्रकार के के के कारण कारण कारण है है को बताएगा तो एक बताया उत्पत्ति कारण दूसरा बताया स्थिति कारण तीसरा बताया अभिव्यक्ति कारण चौथा बताया विकार कारण पांचवा बताया प्रत्यय कारण छठा बताया प्राप्ति कारण आप मान आपकी प्राप्ति कारण सातवा बताया वियोग कारण आठवां बताया अन्यत्व कारण और नौवां बताया धुतिक कारण तो ये नौ कारण होते हैं इसकी एक एक व्याख्या कर रहे हैं इन नौ कारणों में कर रहे हैं कि तत्र उत्पत्ति कारणम उन नौ कारणों में से पहले उत्पत्ति कारण कर रहे हैं यथा बोलते हैं कारण मनोभवती विज्ञान से मने ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान के उत्पत्ति का कारण मन है समझ गया जी जी मैने जो भी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है जो भी विज्ञान उत्पन्न हो रहा है वह मन के कारण है मन यदि साधन ना हो तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती इसलिए ज्ञान की उत्पत्ति का विज्ञान की उत्पत्ति का जो कारण है वह मन होता है हो गया उत्पत्ति कारण दूसरा है स्थिति कारण स्थिति का स्थिति कारणम मनसा पुरुषार्थता। मन के स्थिति का कारण क्या है पुरुषार्थता पुरुष के प्रयोजनता पुरुष मने आत्मा अर्थ मने प्रयोजन और ता मने होना तो पुरुष के प्रत्य भावस्तोतल है इसलिए तल प्रत्यय यहां पर हुआ है भाव अर्थ में मन होने अर्थ में यह समझ लीजिए तो पुरुष के प्रयोजन का होना ये मन के स्थिति का कारण है अर्थात मन की स्थिति तब तक रहेगी जब तक कि पुरुष का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो जाता और पुरुष का प्रयोजन क्या है भोगर्भ वर्ग मन तब तक हमारा मन बना रहेगा भले ही ये शरीर समाप्त हो जाए परंतु मन समाप्त तब तक हमारा नहीं होगा मन की स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक कि यह मन हमें भोग और अपवर्ग जो अंतिम लक्ष्य अपवर्ग उसको न दिला दे मोक्ष न दिला दे तो ये करें कि स्थिति कारणम मनसा पुरुषार्थता मन के स्थिति का कारण उस स्टेबल रहने का कारण वो तब तक नष्ट नहीं होगा मन तब तक वह स्थिति में रहेगा जब तक कि वह प्रयोजन सिद्ध नहीं कर देता है मोक्ष भोग और अपवर्ग तो इसलिए कर इसलिए आपने पीछे पढ़ा होगा कितने प्रति प्रसव है या बीज तो होते हुए प्रलय के साथ साथ ही नष्ट हो जाता है चित्त का प्रलय हुआ उसके साथ तो अविद्या भी नष्ट हो जाता है तो अविद्या तो चित्त का प्रलय हुआ तो अविद्या भी नष्ट हुआ तो चित्त का प्रलय तो तब तक नहीं होगा जब तक चित्त साधिकार होगा पीछे हमने पढ़ा दिया है कि साधिकार अर्थात उसका अधिकार है जब तक वो अधिकार पूरा नहीं होगा उसका अधिकार है भोगलो उसी बात को यहां पर करा है कि मन के स्थिति का कारण पुरुष की प्रयोजनता है पुरुषार्थता है पुरुष का प्रयोजनता भोगवर्ग है जी जी। कब तक मन बना रहेगा हमारा जब तक ये मोक्ष नहीं दिला देता है अब उदाहरण दिया है जैसे शरीरस्य इव आहार बोलने की जैसे आहार शरीर के जैसे इव माने जैसे शरीरस्य इव आहार जैसे आहार शरीर के स्थिति का कारण है हम जो भोजन करते हैं तो वह भोजन ही हमारे शरीर को स्थिर रखता है उसको स्थिति में रखता है तो जैसे भोजन करना बंद कर दें, भोजन न करें तो यह शरीर स्थिति में नहीं रहेगा अव्यवस्थित हो जाएगा परेशान हो जाएगा फिर बात में नष्ट हो जाएगा एक दिन नष्ट होना एक अलग चीज है तो जैसे सामान्य उदाहरण दिया कि जैसे आहार शरीर के स्थिति का कारण होता है ऐसे ही पुरुषार्थता जो है मन के स्थिति का कारण होता है पुरुष की जो प्रयोजनता है पुरुष का जो प्रयोजन भोग अर्भ वर्ग है वही का जो होना है वही मन के स्थिति का कारण होता है समझ गया हां जी। अब तीस ध्यान ध्यान नहीं नहीं नहीं आप एक ही छोड़ रहे हैं मन जो है विज्ञान के उत्पत्ति का कारण है हा मन से ही मन मन होगा तभी ज्ञान विज्ञान उत्पन्न होगा हाँ इसलिए मन के मन जो है विज्ञान के उत्पत्ति का विज्ञान जो उत्पन्न होता है इंद्रिया को इंद्रियारन्निकष उत्पन्न ज्ञानम इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसमें कारण मन बनता है आप इंद्रियां आंख है और विषय भी है परंतु यदि मन बीच में ना हो तो ज्ञान नहीं होगा हो जाएगा नहीं नहीं होगा भाई जी नहीं होगा जी आपके सामने है आप बैठे हुए हैं परंतु आपका मन यदि नहीं है जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ परंतु आपका इंद्रिय और मेरा जो शब्द विषय है ये दोनों इंद्रिय के साथ अर्थ का सन्निकर्ष है परंतु मन बीच में यदि मन इधर भाग गया तो मैं क्या बोला वो आपको समझ में नहीं आएगा तो उस ज्ञान की उत्पत्ति हुई? नहीं, नहीं हुई नहीं हुई ना इसलिए ज्ञान की उत्पत्ति का कारण मन बन गया ना बिल्कुल हा तो समझ गए भाई जी आगे चले अब तीसरा तीसरा कर रहे हैं अभिव्यक्ति कारणम अभिव्यक्ति कारण क्या है जी बोलते यथारूप से आलोक तथारूप ज्ञानम बोल रहे हैं कि जैसे आलोक जो है रूप के अभिव्यक्ति का कारण है जैसे आलोक आलोक माने प्रकाश प्रकाश यदि प्रकाश ना हो तो रूप की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती अंधकार में क्या रूप की अभिव्यक्ति हो सकती है पहले से तो है ही अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ पाले से मौजूद है उसका केवल प्रकटीकरण होता है तो पाले से मौजूद है जो चीज पदार्थ आपके घर में मौजूद है परंतु यदि आप ट्यूब लाइट नहीं है अंधकार है तो वो जो है वो रूप का अभिव्यक्ति अभिव्यक्तिकरण नहीं हो पाएगा आपके घर में रहते हुए भी वो सामान इसलिए करें कि जैसे आलोक जो है प्रकाश जो है रूप के अभिव्यक्ति का कारण होता है वैसे रूप ज्ञान ये जो रूप ज्ञान जो है वो भी अभिव्यक्ति का कारण होता है रूप का जो ज्ञान है आलोक रूप के अभिव्यक्ति का कारण होता है यथारूपस्य आलोक तो आलोक यथारूप से अभिव्यक्ति कारणम भवति जैसे आलोक रूप के अभिव्यक्ति का कारण होता है प्रकाश का कारण होता है ऐसे ही रूप का जो ज्ञान है वैसे रूप का जो ज्ञान है जब तक आपको रूप का ज्ञान नहीं होगा किसी भी वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक रूप की अभिव्यक्ति नहीं होगी उस रूप का उस रूप का ज्ञान होना चाहिए कि उस रूप का स्वरूप क्या है उस किसी भी वस्तु का स्वरूप क्या है तो बोल रहे हैं कि वो जो रूप का जो ज्ञान है रूप ज्ञान जो है रूप को जो जानना है शब्द स्पर्श रूप रूप है रूप को जो जानना है वह रूप का ज्ञान रूप का जानना उस रूप के अभिव्यक्ति का कारण बनता है रूप को प्रकाश प्रकटीकरण का कारण बनता है नहीं समझे जी समझ में आ गया आचार्य समझ गया आचार्य हां मैंने यहां पर आपको कोई भी पदार्थ है कोई भी वस्तु है और उस वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो वो रूप का अभिव्यक्तिकरण कैसे कर देगा वो वो उसके स्वरूप का अभिव्यक्तिकरण नहीं कर सकता उसका प्रकटीकरण नहीं कर सकता यही कर रूप ज्ञान इसलिए रूप को जानना जरूरी है रूप का ज्ञान करना जरूरी है जो कि रूप को प्रकाशित कर देगा कि भाई ये इसका ऐसा स्वरूप है उस रूप का हमें ज्ञान होना चाहिए पृथ्वी का ऐसा स्वरूप है इस वस्तु अग्नि का ऐसा स्वरूप है इत्यादि वो हमें ज्ञान होना चाहिए जिस ज्ञान के माध्यम से हमारे सामने जब वो वस्तु आएगा तो उसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी वो रूप ज्ञान ही उस रूप की अभिव्यक्ति होगी जैसे कि जैसे जी अभी व्यक्ति का पूरा अर्थ क्या होता है कि जो हमें प्रकटीकरण प्रक, प्रकट, प्रकट, प्रकट में आएगा प्रकट हो जो हमें दिखे जो हमें सामने दिखे नहीं, सामने दिखे तो सामने तो दिखता ही है कि कोई भी रूप है आपको दिख रहा है हां तो, तो क्या है यहाँ पर ये है कि उदाहरण दिया कि जैसे आलोक प्रकाश जो है रूप के अभिव्यक्ति का कारण एक सामान्य रूप से हो गया कि प्रकाश हुआ वो हमें जो कुछ भी देख लिया ऐसे ही रूप ज्ञान जो है जब रूप का आप जब तक किसी भी वस्तु का क्या स्वरूप है स्वरूप को समझना का मतलब क्या हुआ आप जैसे एक तो हुआ कि सूर्य है एक सूर्य है अब सूर्य को आपने देखा ऐसा देखना तो पशु भी करता है ऐसा देखना तो पशु भी कर रहा वो जो है गाय है भैंस है बिल्ली है कुत्ता है सब कुछ है और वैसे ही हम लोग यदि देखते हैं तो हमारे देखने और उसके देखने में अंतर क्या है हमारे देखने और उसके देखने में कोई अंतर नहीं हुआ ना जी परंतु एक जो साइंटिस्ट सूर्य को देखेगा एक साइंटिस्ट जो सूर्य को देखेगा तो वो उसके स्वरूप का ज्ञान रखता है इसलिए वह स्वरूप का ज्ञान उस सूर्य के रूप के का, को प्रकट कर देता हुआ भाई ये है वो जानना जानना है इसमें रूप का ज्ञान होना चाहिए समझ गए जी हाँ जी अब समझ गए हाँ जी हाँ <StephanITH> रूप का ज्ञान होना चाहिए तो ये बोल रहे हैं कि यथा रूपस आलोकः जैसे आलोक रूप के अभिव्यक्ति का कारण है ऐसे ही रूप ज्ञान जो है रूप के अभिव्यक्ति का कारण है रूप ज्ञान जो है वो अभिव्यक्ति का रूप के अभिव्यक्ति का कारण हो गया अब आगे है विकार कारणम विकार कारण में क्या कर रहे हैं मनसो विषयांतरम यथा अग्नि पाक्यस् पाक्यसी है ना जी हाँ जी हमारी में है पाक्य से ही है ना आपने क्या आप ये पाक्य है जी हाँ जी पाकी, पाकी, तो पाकी यसे। यसे ही है। हां जी यथा अग्नि पाक तो विकार कारणम मनसु विषयांतरम मन के विकार का कारण है विषयांतर मन में जो विकार पैदा होता है वो मन में विकार पैदा ही होता है मैंने मन में जो मन में जो विकार होता है मन में जो विकृति होती है वह विषयांतर तो वो विषयांतर जो है मन के विकार का कारण है तो अर्थात विषयांतर का मतलब क्या हुआ जी आप जब मन हमारा मन जब किसी एक वस्तु में स्थिर नहीं होता कभी इस विषय में जाता कभी उस विषय में जाता कभी उस विषय में जाता कभी उस विषय में जाता है ये जो मन विषयांतर होता रहता है यही मन में विकार पैदा करता है यही विकार का यही विषयांतर ही विकार के विकार का कारण बनता है पैदा करता का मतलब यह समझेगा उसमें विकृति लाता है उसमें अशुद्धि लाता है मन में अशुद्धि आती है इसलिए मन में विकृति आती है इसलिए क्योंकि विषयांतर हमारा मन हो जाता है मन मेडिटेशन हम करते हैं तो मेडिटेशन करते समय हम हमारा मन विषयांतर में कभी इस विषय में गया कभी उस विषय में गया, कभी उस विषय में गया, कभी उस विषय में हुआ यदि उसमें हम रोक नहीं लगाते हैं उसमें यदि हम ज्ञान उसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो अशुद्धि बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी समझे जी हाँ जी आप क्योंकि विषयता जो है मन के विकार का कारण थीक है। बोलिए ठीक से समझ में नहीं आया ये वाला अच्छा ये नहीं समझ में आया अच्छा बताइए ये बताइए कि मन में जब चंचलता होगी जब मन चंचल होगा चंचल का मतलब क्या हुआ जी इधर उधर भागता है जैसे एक बच्चा है बच्चे को लीजिए हमारे ऋतिक है या आपके घर में बच्चे होंगे तो आप बच्चे को क्या देखेंगे बच्चे जब खेल रहा होता है कुछ ही देर में जो है मन इसमें लगा अब उसे फिर दूसरे में चला गया फिर उसे तीसरे में चला गया फिर उसे चौथे में चला गया तो ये जो विषयांतर हो रहा है मन में जो चंचलता हो रही है उस चंचलता के कारण उस वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है उसको नहीं जान पा रहा है ना और जो वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पा रहा है तो इसलिए उसमें मन में अशुद्धि आ गई ना क्योंकि मन वैसा बन गया जब ही आप जैसे मान लीजिए कि हम अपने चेहरे को जानना चाहते हैं हम अपने चेहरे को पानी में देखना चाहते हैं, तो बताइए कि यदि जो जो पानी में यदि वेब्स बहुत अधिक हो क्या उसमें अपने चेहरे को हम देख सकते हैं ठीक से नहीं नहीं देख सकते ना नहीं, तो जैसे उस वेब्स में पानी के वेब्स में हम अपने चेहरे को नहीं देख सकते क्योंकि तो उस पानी में चंचलता है उस पानी में चंचलता है हर क्षण उसमें विषय बदलता जा रहा है अर्थात तो वो जो विषय है कभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता जा रहा है तो ऐसे ही जब मन विषयांतर में भटकेगा हर अलग अलग विषय में जब जाएगा विषयांतर का मतलब हुआ आप जैसे रहे हैं ईश्वर का हम ध्यान कर रहे हैं तो ईश्वर का जब हम ध्यान कर रहे हैं तो वह ईश्वर विषय की होना चाहिए अन्य कोई दूसरा विषय नहीं होना चाहिए हुँ. यदि हम पढ़ रहे हैं जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसी विषय को होना चाहिए उसे भिन्न नहीं होना चाहिए तो जब ही मन अलग अलग में भटकेगा तो मन एकाग्र नहीं हुआ और मन एकाग्र जब नहीं हुआ तो उससे क्या हो गया कि अब उसका वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ तो मन में विकार पैदा हो गया ना hmm. मन में विकार पैदा होने का मतलब क्या हुआ मन में विकार मन के विकृत होने का मतलब क्या हुआ मन के मन के विकृत होने का मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु के वास्तविक स्वरूप का एक जैसे उन्मादी होता है जो एक पागल होता है तो वो पागल होता है उसके मन में विकार होता है मन की विकृति मन में विकृति होती है क्यों तो विकृति होती है क्योंकि तो उसने अपने मन को इतना विषयांतर में लगा दिया जब वो ठीक था पागल बनता कब है वह विषयांतर में लगाता गया लगाता गया लगाता गया लगाता गया एक अब ऐसी स्थिति हो गई है कि अब मन उसका मन अब टिक नहीं पा रहा है वो कुछ नहीं समझ पा रहा है मतलब अंतिम स्थिति हो जाती है कि पागल वालाई हो जाता है तो ये वो तो अंतिम स्थिति हो गया विषयांतर का कि अलग अलग अलग अलग अलग अलग अलग होने लग जाता है अलग अलग होने लग जाता है विषयांतर में भटक रहा है भटक रहा है भटक रहा तो वह विषयांतर में भटकना ही मन के विकार का कारण बनता है अब समझ में आया क्या भी नहीं आया हाँ जी आ गया समझ में आ गया आ, भाई जी आप समझे तो मन के यही करें कि विषयांतर इसीलिए विषयांतर में नहीं जाना चाहिए हमें जितना जितना हम विषयांतर में जाते जाएंगे उतने उतने हमारे मन में विकार बढ़ता जाएगा इसे अपने मन को विषयांतर नहीं करना चाहिए मेडिटेशन के माध्यम से साधना के माध्यम से हम कोशिश करें कि अपने मन को एकाग्र करें अपने मन को जो है उस किसी एक विषय में प्रभु में लगाएं तो, तो ये विकार कारण मनसो सो जैसे करें यथा अग्नि पाक्य जैसे अग्नि है अग्नि है पाक्य पाक्य जो है पकाने योग्य जो चावल है पकाने योग्य जो रोटी है पकाने वाले चावल है उस अग्नि चावल में विकार पैदा करता है कि नहीं तभी तो वो विकृति पैदा होती है ना जी? यदि अग्नि यदि चावल के अंदर विकार पैदा ना हो करे तो वो गलेगा ही नहीं इसमें उसमें विकृति पैदा हो रही है तो इसलिए उस रूप में हो रहा है आप यदि अग्नि में कंकर आ, आ, पानी में कंकर डाल दीजिए और लोहा डाल दीजिए या जो कुछ भी है और जो है कि अग्नि से उबालिए तो उसके वजह जितनी क्षमता उस आधार पर ही समझेगा अग्नि तो सब कुछ को तो गला देता है तो परंतु वो क्या हुआ वैसा ही है उसमें विकृति पैदा नहीं हुआ उसमें विकार नहीं हुआ तो ऐसे ही यहाँ पर यहाँ पर जो है की अग्निपाक्य पाक्य जो है पकाने योग्य जो वस्तु है पकाने योग्य जो चीज है उस के विकार का उस चावल इत्यादि के विकार का कारण बनता है कारण होता है ऐसे ही विषयांतर जो है मन के विकार का कारण होता है समझ गया है? हाँ जी अब आगे अब विकार शब्द आम प्रयोग में बुरी तरह से देखते हैं हम लोग मगर चावल के पकाने में वो अच्छी रूप में भी विकार है वो तो है पर जो तो है तो विकार ही वो विकार नहीं वो मैं समझ गया मैं उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ की दे रात कह रहा की विकास अच्छा भी हो सकता है इस रूप में हाँ, वो वो एक अलग बदलाव हो गया उसमें कहते विकार।, हाँ, जी, जी। विकार ही तो है ना उसका हाँ जी नहीं मैं समझ गया जी। हाँ, तो जी, वो तक, वो जी। जब तक ये नौ विकार रहेंगे तब तक, तक मोक्ष नहीं मिल सकता मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती ये आप जी ये इसका मतलब के उत्पत्ति का तो कारण योगांग हो गया योग के अंगों का आचरण अनुष्ठान ठीक हाँ, है प्राप्ति योग के, तो। के अंगों का अनुष्ठान अविप्लब विवेक ख्याति का प्राप्ति अविप्ल विवेक ख्याति के प्राप्ति का कारण बना और अविप्लव विवेक ख्याति जो है हान के उपाय बना हाँ वो है परंतु तो ये हालांकि इसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है वहां पर तो समाप्त हो जाता है वहाँ पर तो वियोग मन योग के अंगों का आचरण जो है अशुद्धि के वियोग का कारण होता है और ए, क्या बोलते हैं कि योग के अंगों का आचरण जो है विवेक ख्याति के प्राप्ति का कारण होता है इतना बता दिया वहाँ समाप्त हो गया परंतु ये जो है प्राप्ति कारण वियोग कारण आ गया है दो आ गया है तो प्रसंग प्राप्त सभी को यहाँ पर गिना दे रहे हैं अच्छा सभी को गिना दे रहे हैं और इसमें सबको इन्होंने जो है आध्यात्मिक में घटाया सब आध्यात्मिकता में घटाया है मर्च ने ये यही नौ कारण है जो कि पूरे संसार में सभी के कारण बनते हैं यही नौ ही कारण है सब कुछ का पूरे ब्रह्मांड में से ज्यादा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर प्रसंग प्राप्त का भी यहाँ पर आप देख ही रहे कि जितना भी अभी आपको जो बताया गया वह सब अध्यात्म से रिलेटेड है स्पिरिचुअल जैसे विज्ञान की उत्पत्ति का कारण जो है मन हो गया हा? ऐसे जो है पुरुषार्थता जो है वह मन के स्थिति का कारण सब इसमें अध्यात्म सबके माध्यम से तो कुछ आध्यात्मिकता ज्ञान देना चाह रहा है समझ गया हाँ जी हाँ जी हाँ तो अब आगे है योगानुष्ठान विवेख्याते है हाँ आगे नहीं, कर देखे, मैं देखे था दे। अब आगे प्रत्यय कारनम प्रत्यनम धूम ज्ञानम अग्नि ज्ञान से बोल रहे हैं कि अग्नि के ज्ञान का जो धूम का जो ज्ञान है बोल रहे हैं कि प्रत्यय कारनम धूम ज्ञान जो है वह अग्नि के ज्ञान का कारण बनता है क्या बनता है जी प्रत्यय बने हुआ ज्ञान प्रत्यय का मतलब क्या हुआ जी ज्ञान हुआ तो दो तो तरीके का ज्ञान हुआ एक हुआ धूम का ज्ञान माने धुए का ज्ञान एक हुआ धुएं का ज्ञान और दूसरा हुआ अग्नि का ज्ञान तो धूम का ज्ञान जो है अग्नि के ज्ञान का कारण होता है तो प्रत्यय प्रत्य कारण को समझा रहे हैं कि प्रत्यय मान ज्ञान का कारण क्या ज्ञान का कारण तो अग्नि के ज्ञान का कारण अग्नि के ज्ञान का कारण धूम का ज्ञान होता है मान धूम का ज्ञान कारण बनता है अग्नि के ज्ञान का समझ गया जी, जी। धूम का ज्ञान धूम का ज्ञान जो है अग्नि के ज्ञान का कारण बनता है तो प्रत्येक कारणम धूम ज्ञानम अग्नि ज्ञान मैंने अग्नि के ज्ञान का जो कारण धूम का ज्ञान जैसे आपने धूम को और अग्नि को देख लिया लियान करते समय तो देखा कि आप भी भी कि धुआं भी अग्नि भी यही होगा कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है जहां जहां अग्नि हो वहां वहां धुआं जग्नी है परंतु जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगा ही hmm. तो धुआं हमने यहां जान लिया अब हम जा रहे हैं रास्ते में जा रहे हैं गाड़ी से जा रहे हैं हम धुएं को देख रहे हैं कि बहुत बल्तु अग्नि को नहीं देख पा रहे हैं तो वो धूम का जो ज्ञान है धुएं का जो ज्ञान है वो अग्नि के ज्ञान का कारण बन गया समझ गए और आगे करें प्राप्ति कारणम तो ये बता ही दिया कि योगानुष्ठान विवेख्यात है मैंने योगानुष्ठान जो है विवेक ख्या के प्राप्ति का कारण है ये पीछे समझा दिया विवेक कारणम तदेव अशुद्धे वो ये भी कह दिया कि वियोग कारण जो है मैं मैंने माने योग के अंग को अनुष्ठान ही अशुद्धि के वियोग का, का कारण है का कारण है आगे है अन्य कारणम बोलते यथा सुवर्ण से सुवर्णकार जो सुवर्णकार है जो सुवर्णकार है वह सुवर्ण के अन्यत्व का कारण है सुवर्णकार समझते ना सोना सोना बनाने वाला स्वर्ण मैंने सोना स्वर्णकार जिसको कहते हैं ना जी सोना से जो अलग अलग चीज बनाता है हाँ जी तो सुवर्णकार कहते का उसको संस्कृत में तो सुवर्णकार सुवर्ण के अन्यत्व का कारण अर्थात एक सुवर्ण है सुवर्ण माना सोना गोल्ड और उस गोल्ड से वह कान का बाली भी बना देता है उसी गोल्ड से जो है क्या बोलते हैं हाथ का कंगन बना देता है उसी गोल्ड से जो है गले का जो है गले का मतलब ये जो है चेन बना देता है तो वह सुवर्णकार जो है सुवर्ण के अन्यत्व का कारण बन गया मैंने सुवर्ण के भिन्न भिन्न होने का काम उसी सुवर्ण को अलग अलग रूप में बना दिया समझ गए जी तो यही करें करवर्ण से सुवर्णकार बोल रहे हैं कि सुवर्ण कार जो है सुवर्ण के अन्यत्व का कारण होता है जैसे वैसे ही एवं ऐसे ही एक स्त्री प्रत्ययस्य अविद्या मूढ़त्वे द्वेशो दुखत्वे राग सुखत्वे तत्व ज्ञानम तो यहाँ पर एक एक करें इसी प्रकार जैसे सुवर्ण कार सुवर्ण के अन्यत्व का कारण बनता है वह सुवर्णकार कारण होता है बनता है होता है सुवर्ण के अन्यत्व का सुवर्ण के अलग अलग स्वरूप के मन बनाने का कारण बनता है ऐसे ही ऐसे ही जैसे ये जो कर रहे हैं कि स्त्री के प्रति पुरुष है इसलिए हम लोग है स्त्री के कर रहे हैं स्त्री पुरुष के प्रति हो जाएगा जी, जी। तो एक जो स्त्री है महर्षि वेद व्याजी जो उदाहरण दे रहे हैं वह स्त्री को ध्यान में रख करके क्योंकि हम सब पुरुष है इसलिए और जब स्त्री पढ़ेगी तो इसको पुरुष में मतलब हाँ तो जैसे इसी प्रकार से जो एक स्त्री का जो ज्ञान है एक स्त्री प्रत्यय माने एकस्य स्त्री प्रत्यय एक स्त्री के ज्ञान एकस स्त्री प्रत्यय से माने इसी प्रकार जो इस्री एक स्त्री प्रत्यय से माने एक स्त्री के ज्ञान ज्ञान का एक स्त्री के ज्ञान का क्या है उस एक स्त्री के ज्ञान का जो वह उस उस ज्ञान का मूढ़त्व में अविद्या मूढ़त्व में द्वेष दुखत्व में राग सुखत्व में और तत्व ज्ञान माध्यस्थ में कारण बनता है अब इसका इसको क्या समझना है कि अब समय हो गया है इस पर हम अगले सप्ताह और अच्छे से बताएंगे क्योंकि तो समय हो गया है परंतु इसका बस शब्दार्थ यही हुआ कि जैसे कोई सुंदर व्यक्ति है और उस सुंदर व्यक्ति के विषय में जो है विषय में अविद्या जो है अविद्या है अविद्या है तो उस अविद्या में कारण बन जाएगा और द्वेष जो है दुखत्व में कारण बन जाएगा राग जो है सुखत्व में कारण बन जाएगा और तत्व ज्ञान है उदिशान उदिशी माने उदासीनता में कारण बन एक ही वस्तु है एक ही स्त्री है परंतु तो आपको तत्व ज्ञान हो गया तो उस स्त्री के विषय में आपकी उदासीनता हो जाएगी और यदि एक ही स्त्री है और यदि आपको राग है उस स्त्री में तो आपको उसमें सुखत्व सुखत्व में वह कारण बन जाएगा जैसे एक ही सोना है अलग अलग कुंडल इत्यादि को सुवर्ण कार ने बना दिया अन्यत्व का कारण बन गया ऐसे ही यहाँ पर एक स्त्री जो है उस एक व्यक्ति के विषय में एक स्त्री के विषय में वह जो है तत्व में कारण है राग जो है सुख में कारण है जब राग हुआ तो सुख में कारण होगा द्वेश हो गया उस स्त्री के प्रति तो उसमें जो है द्वेष का दुख में का, दुखत्व में कारण बन जाएगा और जो है अविद्या है तो मूढ़त्व में मोह में कारण बन जाएगा तो ये है तो इसके विषय में अगले सप्ताह और भी अच्छे से विचारेंगे अच्छा अभी तक जो भी इससे पीछे बताया आप इसमें पूछ सकते हैं क्वेश्चन यदि नहीं समझ में आया हो तो और इसमें विचार कीजिएगा तो अगले सप्ताह भी पूछ सकते हैं कोई शंका है नहीं, नहीं। जो आज तो क्लियर हो गया समझ में आ गया तो चलिए मंत्र पाठ करते हैं ओम पूर्ण मदनमिद पूर्णाद पूर्णम दचते पूर्ण पूर्णमादाय वशिष्य ओम शांति शांति शांति आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी नमस्ते जी शां नमस्ते नमस्ते